संक्षिप्त महाभारत आसुमेधिक पर्व विशु योग और ग्रहण आदि में की महिमा पीपल का महत्व तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित वैश्व कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसकी विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया भगवान विश्व योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है यह बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा राजन विश्व योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा योग में जो दान दिया जाता है, वह अच्छा फल देने वाला होता है दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं वह समय विषु योग के नाम से पुकारा जाता है उस दिन संध्या के समय में ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वह परम पवित्र और विश्व पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उसे अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म भी कहते हैं उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं देवता वसु रुद्र पितर अश्विनी कुमार श्राद्धगण विश्व देव गंधर्व सिद्ध ब्रह्मि सोम आदि ग्रह नदियां, समुद्र मरुत अप्सरा, नाग यक्ष राक्षस और गुह्यक ये तथा दूसरे देवता भी विशु व पर्व में इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करते और प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं इसलिए तुम अन्न गौ तिल भूमि कन्या घर विश्राम स्थान धन वाहन सैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई है उन सब का विशु पर्व में दान करो उस समय विशेषता श्रोतरी ब्राह्मणों को दिए हुए दान का जप करता तथा भक्ति के साथ शंख तूर्य छाँछ और घंटा बजाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो मेरे सामने गीत गाने होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह हजार गुना होकर दाता को मिलता है महान पाथकी मनुष्य भी उस दान से तत्काल पाप रहित हो जाता है और सुंदर विमान पर बैठकर कर चंद्रलोक में गमन करता है तथा अब तक आकाश में चंद्रमा के साथ तारे मौजूद रहते हैं तब तक चंद्रलोक में वह सम्मान के साथ निवास करता है फिर वहां से लौटने पर इस संसार में वह वेद वेदांगों का विद्वान ब्राह्मण होता है ने पूछा भगवन, आपकी गायत्री का जब किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है यह बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन द्वादशी तिथि को विश्व पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्रवण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अथ्वा अष्टाक्षर मंत्र ओम नवो नारायण का जप करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य के पूर्वोपार्जित पापों का निंदेह नाश हो जाता है युधिष्ठिर ने पूछा देव अब यह बताइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है भगवान ने कहा राजन मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोगों का पालन करता हूं। जहां पीपल का वृक्ष नहीं है वहाँ मेरा वास नहीं है जहां मैं रहता हूं, वहां पीपल भी रहता है जो मनुष्य भक्तिभाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है और जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वह वा वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए उसको काटना नहीं चाहिए व्रत का पालन, सरलता देवताओं की सेवा गुरु शुश्रूषा पिता माता की सेवा अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना गृहस्थ धर्म का पालन करना अतिथि सेवा में लगे रहना वेद का अध्ययन ब्रह्मचर्य का पालन आह्वनिया आदि तीन प्रकार की अग्निया ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे गए हैं इन सब का मूल धर्म है ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है दो प्रकार के तीर्थ होते हैं स्थावर और जंगम स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थवास करते हैं इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है गुरु रूपी तीर्थ में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है पांडुनंदन समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है क्षमाशील मनुष्यों को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है कोई मान करे या अपमान पूजा करे या तिरस्कार अथवा गाली दे या डांट प्रतावे इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है वह तीर्थ कहलाता है क्षमा ही यश दान यज्ञ और मनोनिग्रह अहिंसा धर्म इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप है क्षमा से ही सारा जगत ठिका हुआ है अतः जो ब्राह्मण क्षमावान है वह देवता कहलाता है वह सबसे श्रेष्ठ है क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है राजन आत्मा रूप नदी परम पावन तीर्थ है यह सब तीर्थों में प्रधान है आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है स्वर्ग मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है योधिष्ठ ने कहा भगवान अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों को नाश करने वाला हो भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूं। यह अधर्म में रुचि रखने वाले पापाचारी मनुष्यों को सुनाने योग्य नहीं है इसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करें और नमो ब्राह्मण देवाय कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करे ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूं। जो ग्रहण के के के के समय नदी तट पर जाकर मेरे मंदिर निकट दक्षिणावर्त जल से अथवा कपिला गाय के सिंह का स्पर्श करावे हुए जल से एक बार भी स्नान कर लेता है उसके समस्त संचित पाप एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचग्य का पान करता है उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार जो प्रतिमा अलग अलग मंत्र पढ़कर संग्रह का पान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्म कुर्च और उसके पात्र का वर्णन करता हूँ सुनो पलास या कमल के पत्ते में अथवा तांबे या सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्म कुर्च रख कर पीना चाहिए यही उसके उपयुक्त पात्र है, की इस, प्रकार है। गायत्री मंत्र इस मंत्र से गाय का दूध, इस मंत्र से दही, सुक्रम इस मंत्र से घी देवस्वा आदि मंत्र के द्वारा कुछ का जल तथा आपोहिष्ठाम इस ऋषा के द्वारा जव का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधि पूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए प्रणव का, का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकालकर कर हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए ही उसे पी जाए इस प्रकार ब्रह्म का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे साप अपनी केचुल से पृथक हो जाता है जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम न के एक चरण का या संहिता का पाठ करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं जो मुझ में चित लगाकर प्रतिदिन मेरे सुप्त पुरुष सुप्त का पाठ करता है वह जल से निलिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता